श्री श्री चैतन्य चेतावली उन्मादावस्था की अद्भुत आकृति अनुद्घाट्य्वार विलघोच्चकालिंगी कसुरभ्ये का निपति नुत संकोचा कमठीव कृष्ण विराजन घोरांगो हृदय उदमन जन्मादय श्री रघुनाथ गोस्वामी कहते हैं बंद हुए तीनों द्वारों को बिना खोले ही और तीनों परकोटाओं की भित्ति को लांघकर जो कृष्ण विरह में पागल हुए शरीर को संकोच के कारण उन्मादावस्था में कछुए की तरह बनाए हुए कलिंगदेशी गौओं के बीच में जा पड़े थे वे ही गौरांग मेरे हृदय में उदित होकर मुझे मर्मत्त बना रहे हैं महाप्रभु के दिव्योन्मादावस्था बड़ी ही अद्भुत थी उन्हें शरीर का ही जब होश नहीं रहा तब शरीर को स्वस्थ रखने की परवाह तो रही कैसे सकती है अपने को शरीर से एकदम पृथक समझकर सभी चेष्टाएं किया करते थे उनके हृदय को हिला देने वाली अपूर्व बातों को सुनकर ही हम शरीराध्यासियों के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्या एक शरीरधारी प्राणी इस प्रकार शरीर की शुधी भुलाकर ऐसा भयंकर व्यापार कर सकता है जिसके श्रवण से ही भय मालूम पड़ता हो किंतु चैतन्य देव ने तो ये सभी चेष्टाएं की थी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से उन्हें देखा था इतने पर भी कोई अविश्वास करे तो करता रहे महाप्रभु की गंभीरा की दशा वर्णन करते हुए कविराज गोस्वामी कहते हैं गंभीरा भितरे रा त्रे नाद्राल भित्य मुख सिर घसे छत है सब तीन द्वारे कपाट प्रभु या नाहिरे कभू सिंह द्वारे पढ़े कभु सिंधु निर अर्थात गंभीरा मंदिर के भीतर महाप्रभु एक क्षण के लिए भी नहीं सोते थे कभी मुख और सिर को दीवारों से रगड़ने लगते इस कारण रक्त की धारा बहने लगती और संपूर्ण मुख छत वित हो जाता कभी द्वारों के बंद रहने पर भी बाहर आ जाते कभी सिंह द्वार पर जाकर पड़ रहते तो कभी समुद्र के जल में ही कूद पड़ते कैसा दिल को दहला देने वाला हृदय विदारक वर्णन है कभी कभी बड़े ही करुण स्वर में जोरों से रुदन करने लगते उस करुण क्रंदन को सुनकर पत्थर भी पसीजने लगते और वृक्ष भी रोते हुए से दिखाई पड़ते वे बड़े ही करुणापूर्ण शब्दों से रोते रोते कहते कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन कहा करो कहाँ पावो ब्रजे इंद्र नंदन कहा रे कहिब के बा जाने मोर दुख ब्रजेंद्र बिना फाटे मोर बुक हाय मेरे प्राणनाथ कहां हैं जिनके मुख पर मनोहर मुरली विराजमान है ऐसे मेरे मनमोहन मुरलीधर कहां हैं अरे मैं क्या करूं कहां जाऊं मैं अपने प्यारे ब्रजेंद्रनंदन को कहाँ पा सकूंगा? मैं अपनी विरह वेदना को किससे कहूँ कहूँ भी तो मेरे दुख को जानेगा ही कौन पर पीर को समझने की सामर्थ्य ही किस में है उन प्यारे ब्रजेंद्रनंदर प्राण धन के बिना मेरा हृदय फटा जा रहा है इस प्रकार वे सदा तड़पते से रहते मछली जैसे कीचड़ में छटपा छटपटाती है सिर कटने पर बकरे का सिर जिस प्रकार थोड़ी देर तक इधर उधर छटपटाता सा रहता है उसी प्रकार वे दिन रात छटपटाते रहते रात्र में उनकी विरह वेदना और भी अधिक बढ़ जाती उसी वेदना में वे स्थान को छोड़कर इधर उधर भाग जाते और जहाँ भी बेहोश होकर गिर पड़ते वहीं पड़े रहते एक दिन की एक अद्भुत घटना सुनिए नियमानुसार स्वरूप गोस्वामी और राय रामानंद जी प्रभु को कृष्ण कथा और विरह के पद सुनाते रहे सुनाते सुनाते अर्धरात्रि हो गई राजमहाशय अपने घर चले गए स्वरूप गोस्वामी अपनी कुटिया में पढ़ रहे यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि गोविंद का महाप्रभु के प्रति वात्सल्य भाव था उसे प्रभु की ऐसी दयनीय दशा असह्य थी जिस प्रकार बृद्धा माता अपने एकमात्र पुत्र को पागल देखकर सदा उसके शोक में उद्विग्न सी रहती है उसी प्रकार गोविंद सदा उद्विग्न बना रहता प्रभु कृष्ण विरह में दुखी रहते और गोविंद प्रभु की विरहावस्था के कारण सदा खिन्न सा बना रहता वह तो प्रभु को छोड़कर पल भी इधर उधर नहीं जाता प्रभु को भीतर सुलाकर आप गंभीरा के दरवाजे पर सोता हमारे पाठकों में से बहुतों को अनुभव होगा कि किसी यंत्र का इंजिन सदा धक् धक् शब्द करता रहता है सदा उसके पास रहने वाले लोगों के कानों में वह शब्द भर जाता है फिर सोते जागते में वह शब्द बाधा नहीं पहुंचाता, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता उसके इतने भारी कोलाहल में भी नींद आ जाती है रात्रि में सहसा वह बंद हो जाए तो झट उसी समय नींद खुल जाती है और अपने चारों ओर देखकर कर उस शब्द के बंद होने की जिज्ञासा करने लगते हैं गोविंद का भी यही हाल था महाप्रभु रात्र भर जोरों से करुणा के साथ पुकारते रहते कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण नारा वासुदेव ये शब्द गोविंद के कानों में भर गए थे इसलिए जब भी वे बंद हो जाते तभी उसकी नींद खुल जाती और वह प्रभु की खोज करने लगता स्वरूप गोस्वामी और राय महाशय के चले जाने पर प्रभु जोरों से रोते रोते श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करते रहे गोविंद द्वार पर ही सो रहा था रात्रि में सहता उसकी आंखें अपने आप ही खुल गई गोविंद संकेत तो सदा बना ही रहता था वह जल्दी से उठकर बैठ गया उसे प्रभु की आवाज़ नहीं सुनाई दी घबराया सा काँपता हुआ वह गंभीरा के भीतर गया जल्दी से चकमक जलाकर उसने दीपक को जलाया वहां उसने जो कुछ देखा उसे देख वह सन्न रह गया महाप्रभु का विस्तरा ज्यों का ही पड़ा है महाप्रभु वहाँ नहीं है गोविंद को मानो लाखों भिक्षुओं ने एक साथ काट लिया हो उसने जोरों से स्वरूप गोस्वामी को आवाज दी गुसाई गुसाई, प्रलय हो गया हाय मेरा भाग्य फूट गया गुसाई, जल्दी दौड़ो महाप्रभु का कुछ पता नहीं गोविंद के करुण क्रंदन को सुनकर स्वरूप गोस्वामी जल्दी से उतरकर नीचे आए दोनों के हाथ काँप रहे थे काँपते हुए हाथों से उन्होंने उस विशाल भवन के कोने कोने में प्रभु को ढूंढा प्रभु का कुछ पता नहीं उस किले के समान भवन के तीन परकोटे थे उनके तीनों दरवाजे ज्यों के त्यों ही बंद थे अब भक्तों को आश्चर्य इस बात का हुआ कि प्रभु गए किधर से आकाश में से उड़कर तो कहीं चले नहीं गए संभव है यहीं कहीं पड़े हों घबड़ाया हुआ आदमी पागल ही तो हो जाता है बावला गोविंद सुई की तरह जमीन में हाथ से टटोल टटोल कर प्रभु को ढूंढने लगा स्वरूप गोस्वामी ने कुछ प्रेम की भरतना के साथ कहा गोविंद क्या तू भी पागल हो गया अरे महाप्रभु कोई सुई तो हो ही नहीं गए जो इस प्रकार हाथ से टटोल रहा है जल्दी से मसाला जला समुद्र तट पर चलें संभव है वहीं पड़े होंगे इस विचार को छोड़ दे कि किवाड़े बंद होने पर वे बाहर कैसे गए कैसे भी गए हो बाहर ही होंगे कापते कापते गोविंद ने जल्दी से मसाले में तेल डाला उसे दीपक से जलाकर वह स्वरूप गोस्वामी के साथ जाने को तैयार हुआ जगदानंद चक्रेश्वर पंडित रघुनाथ दास आदि सभी भक्त मिलकर प्रभु को खोजने लगे सबसे पहले मंदिर में ही भक्त खोजते थे इसलिए सिंह की ही ओर सब चले वहाँ उन्होंने बहुत सी मोटी मोटी तेलंगी गांवों को खड़े देखा पगला गोविंद जोरों से चिल्ला उठा यही होंगे किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया भला गांवों के बीच में प्रभु कहाँ सब आगे बढ़ने लगे किंतु विक्षिप्त गोविंद गांवों के भीतर घुसकर देखने लगा वहाँ उसने जो कुछ देखा उसे देख वह डर गया जोरों से चिल्ला उठा गुस्साई यहाँ आओ देखो यह क्या पड़ा है सभी उसी ओर दौड़े कोई भी न जान सका यह गांवों के बीच में कौन सा जानवर पड़ा है गांव में उसे बड़े ही स्नेह से चाट रही हैं गोविंद मशाल को उसके समीप ले गया और जोरों से चिल्ला उठा महाप्रभु हैं भक्तों ने भी ध्यान से देखा सचमुच महाप्रभु ही हैं उस समय उनकी आकृति कैसी बन गई थी उसे कविराज गोस्वामी के शब्दों में सुनिए पेटेर भीतर हस्तपाद कुर्मेर आकार मुखे फेन पुलकांग नेत्रे अश्रुधार अचेतन पढ़िया अंतरे आनंद विह्वल गाभि सब चौध के सुखे प्रभु ऋषिअंग दूर कहले ना ही छाड़े प्रभुर अंग संग अर्थात महाप्रभु के हाथ पैर पेट के भीतर धसे हुए थे उनकी आकृति कछुए की सी बन गई थी मुख से निरंतर फैन निकल रहा था संपूर्ण अंग के रोम खड़े हुए थे दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी वे कुष्मांड फल की भांति अचेतन पड़े हुए थे बाहर से तो जड़ता प्रतीत होती थी किंतु भीतर ही भीतर वे आनंद में विह्वल हो रहे थे गाँव चारों ओर खड़ी होकर प्रभु के श्री अंग को सूंघ रही थी उन्हें बार बार हटाते थे किंतु वे प्रभु के अंग के संग को छोड़ना ही नहीं चाहती थी फिर वही आ जाती थी अस्तु भक्तों ने मिलकर संकीर्तन किया कानों में जोरों से हरिनाम सुनाया जल छिड़का वायु की तथा और भी भांति भांति के उपाय किए किंतु प्रभु को चेतना नहीं हुई तब विवश होकर भक्त बृंद उन्हें उसी दशा में उठाकर निवास स्थान की ओर ले चले वहाँ पहुँचने पर प्रभु को कुछ कुछ होश होने लगा उनके हाथ पैर धीरे धीरे पेट में से निकलकर सीधे होने लगे शरीर में कुछ कुछ रक्त का संचार सा होता हुआ प्रतीत होने लगा थोड़ी ही देर में अर्धवा हिदसा में आकर इधर उधर देखते हुए जोरों के साथ क्रंदन करते हुए कहने लगे हाय हाय मुझे यहाँ कौन ले आया मेरा वह मनमोहन शाम कहाँ चला गया मैं उसकी मुरली की मनोहर तान को सुनकर ही गोपियों के साथ इधर चली गई श्याम ने अपने संकेत के समय वही मनोहारिणी मुरली बजाई। उस मुरली रव में ऐसा आकर्षण था कि सखियों की पांचों इंद्रिया उसी ओर आकर्षित हो गई ठगुरानी राधा रानी भी गोपियों को साथ लेकर संकेत के शब्द को सुनकर उसी ओर चल पड़ी आहा उस कुंज कानन में वह कदम विटप के निकट ललित त्रिभंगी गति से बड़ा बाँसुरों में बांसुरी में सुर भर रहा था वह भाग्यवती मुरली उसकी अधरा मृतपान से उन्मत्त थी होकर शब्द कर रही थी उस शब्द में कितनी करुणा थी कैसी मधुरमा थी कितना आकर्षण था कितनी मादकता मोहकता प्रवीणता पटता प्रगल्भता और परवस्था थी उसी शब्द में बावली बनी मैं उसी ओर निहारने लगी वह छिछौरा मेरी ओर देखकर फंस रहा था फिर चौंक कर कहने लगे स्वरूप मैं कहाँ हूँ मैं कौन हूँ मुझे यहाँ क्यों ले आए अभी अभी तो मैं वृंदावन में था यहाँ कहाँ प्रभु की ऐसी दशा देखकर कर स्वरूप गोस्वामी भागवत के उसी प्रसंग के श्लोक को बोलने लगे उनके श्रवण मात्र से ही प्रभु की उन्मादावस्था फिर ज्यों की क्यों हो गई वे बार बार स्वरूप गोस्वामी से कहते हाँ सुनाओ ठीक है वाह वाहमुच ही यही तो है इसी का नाम तो अनुराग है ऐसा कहते कहते वे स्वयं ही श्लोक की व्याख्या करने लगते फिर स्वयं भी बड़े करुण स्वर में श्लोक बोलने लगते प्रेम्छे दुर्जो भगक्षति हरिनायम न च प्रेम स्थानम तिनापि मदनो जाना तो अन्यो वेदन चान्य दुखमखिलोजीवनम श्रवम दिवधि हाहा विदे हाँ का गति। ये श्री कृष्ण तो हमारे प्रेम को ही जानते हैं और न उनके विच्छेद से होने वाली पीड़ा का ही अनुभव करते हैं इधर यह कामदेव स्थान स्थान का विचार नहीं करता इसे हमारी दुर्बलता का ज्ञान नहीं है हम पर प्रहार करता ही जा रहा है किसी से कहें भी तो क्या कहें कोई पराई पीर का अनुभव भी तो नहीं करता हमारे जीवन और कष्ट की ओर भी तो ध्यान नहीं देता यह यौवन भी तो अधिक टिकाऊ नहीं है दो तीन दिनों में इसका भी अंत है हाय विधाता की कैसी वाम गति है इस श्लोक की फिर आप ही व्याख्या करते करते कहने लगे हाय दुख भी कितना असह्य है यह प्रेम भी कैसा निर्दयी है मदन हमारे ऊपर दया नहीं करता कितनी बेकली है कैसी विवशता है कोई मन की बात को क्या जाने अपने दुख का आप ही अनुभव हो सकता है अपने पास तो कोई प्यारे को रिझाने की वस्तु नहीं मान ले वह हमारे नव के सौंदर्य से मुग्ध होकर हमें प्यार करने लगेगा तो यह यौवन भी तो स्थायी नहीं जल के बुदबुदों के समान यह भी तो क्षण भंगुर है दो चार दिनों में फिर अंधेरा ही अंधेरा है हाँ विधाता की गति कैसी वाम है यह इतना अपार दुख हम अबलाओं के ही भाग्य में क्यों लिख दिया हम एक तो वैसे ही अबला कही जाती हैं रहे सहे बल को यह विरह कूकर खा गया अब दुर्बलता दी दुर्बल होकर हम किस प्रकार इस असह्य दुख को सहन कर सकें इस प्रकार प्रभु अनेक श्लोकों की व्याख्या करने लगे विरह के वेग के कारण आपसे आप ही उनके मुख से विरह संबंधी श्लोक निकल रहे थे और स्वयं उनकी व्याख्या भी करते जाते थे इस प्रकार व्याख्या करते करते जोरों से रुदन करते करते फिर उसी प्रकार श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त से होकर करुण कंठ से प्रार्थना करने लगी हाहा कृष्ण प्राण धन हाहा पद्म लोचन हाहा दिव्य मद्गुण सागर हाहा श्याम सुंदर हा हा पीताम्बर हाहा रास विलास नागर कहा तो महा पाई तुम्हें कह तहां, तहां जाई ए तो कही चलिला धाया हे कृष्ण हा प्राणवल्लभ हा पद्मलोचन ओ दिव्य सद्गुणों के सागर ओ श्याम सुंदर प्यारे पीतांबर ओ रास विलास नागर कहाँ जाने से तुम्हें पा सकूंगा? तुम कहाँ वही जा सकता हूँ इतना कहते कहते प्रभु फिर उठकर बाहर की ओर दौड़ने लगे तब स्वरूप गोस्वामी ने उन्हें पकड़कर बिठाया फिर आप अचेतन हो गए होश में आने पर स्वरूप गोस्वामी से कुछ गाने को कहा स्वरूप गोस्वामी अपनी उसी सुरली तान से गीत गोविंद के सुंदर सुंदर पद गाने लगे